अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण धितराज ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद इनके साथ ही धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित, कुंती तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है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 तथा सोमदत्त का पुत्र भूरी आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहजा एक साथ बज उठे वह समवेद स्वर अत्यंत कोलाहल था दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया अर्जुन ने देवदत्त दत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठ ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुखोश एवं मणिपुष्पक शंख बजाए महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धतुराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदित हुआ हे राजन धुतुराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले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 भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों, पौत्रों मित्रों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 मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया अध्याय दो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 कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह ही नहीं हो सकता श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित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 संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे यदि मैं नियत कर्म न करूं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 तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं भला दमन से क्या हो सकता है प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पर कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत्त रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्त रहता है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 अव्यय आकरता हूं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो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 पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं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 अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक समाधि में रहते हैं अन्य योगी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 कर्म के परित्याग से भक्ति भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहु अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं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 तथा क्रोध से रहित हो जाता है जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकार एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है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 वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं हे प्रथा पुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वे सतोगुण हो रजोगुण हो या तमोगुण हो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं अपितु वे मेरे अधीन है तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं जो निपट मूर्ख हैं जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है निस्संदेह ये सब उदार चेतता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझ को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है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 अंततः मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं हे अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूं मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं किंतु मुझे कोई नहीं जानता हे भरतवंशी हे शत्रु समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंदों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं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 मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं अध्याय आठ भगवत प्राप्ति अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है सकाम कर्म क्या है यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है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 और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है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 तथा आहुति हूं मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पिता मह हूं मैं, मैं गेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं मैं ही लक्ष्य पालनकर्ता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पाप कर्म से शुद्ध होकर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 अध्याय दस श्री भगवान का ऐश्वर्य श्री भगवान ने कहा हे महाबाहू अर्जुन और आगे सुनो क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है मनुष्यों में केवल वही मोहरित और समस्त पापों से मुक्त होता है बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमाभाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं गण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं प्रत्येक वस्तु मुझ ही से भूत है जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं हे hey कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं हे hey प्रभु न तो देवतागण न सुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं hey हे परम पुरुष हे सबके उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मांड के प्रभु निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं श्री भगवान ने कहा हां अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं मैं आदित्यों में विष्णु प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मरुतों में मरिची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं मैं वेदों में सामवेद हूं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरू हूँ हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ मैं महर्षियों में भृगु हूँ वाणी में दिव्य ओंकार हूँ समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं घोड़ों में मुझे उच्च शिवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था गजराजों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा हूं मैं हथियारों में वज्र हूं गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं मैं पितरों में अरयमा हूं तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं दमन करने वालों में काल हूं पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं शस्त्रधारियों में राम मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं मैं सर्वभक्ष मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूं मैं सामवेद के गीतों में साम हूं और छंदों में गायत्री हूं समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूं मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं मैं विजय हूं साहस हूं और बलवानों का बल हूं मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं यही नहीं हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं ऐसा चर तथा आचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक इस फूलिंग मात्र से उद्भूत हैं किंतु हे है अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं अध्याय 11 विराट रूप अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं हे प्रभु हे योगेश्वर यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए भगवान ने कहा हे अर्जुन हे पार्थ अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो हे भारत लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्ण मेरे इस शरीर में देखो तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है यहां एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो संजय ने कहा हे राजा इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी सब कुछ आश्चर्य में तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका तब मोहग्रस्त वह आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं मैं कमल परासीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है आप में न अंत दिखता है न मध्य और न आदि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है आप परम आद्य गे वस्तु हैं आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं हे महापुरुष आपके इस उद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुदगण गं, पितृगण गं, गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ हे सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ हे देवेश हे जगन्निवास आप मुझ पर प्रसन्न हो मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं धतुराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्ज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं हे विष्णु मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आप पूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ की आपका प्रयोजन क्या है भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्य तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो तुम केवल युद्ध करो युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा हे राजा भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं यह ठीक ही हुआ है हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं आप आदि श्रष्टा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें हे अनंत हे देवेश हे जगन्निवास आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं हे अनंतरूप यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं आप अग्नि हैं जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदिजीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामय हैं। अतः है आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है हे असीम शक्ति आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं आप सर्वव्यापी हैं अतः आप सब कुछ हैं आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हट पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था मैंने मूर्तावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका नादर किया है हे अच्युत मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं न तो कोई आपके तुल्य है नहीं कोई आपके समान हो सकता है हे अतुल शक्ति वाले प्रभु भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर कर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं हे विराट रूप हे सहस्र भगवान मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं भगवान ने कहा हे अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है इसके पूर्व किसी ने असीम तथा में आदि रूप को कभी नहीं देखा था हे कुरुश्रेष्ठ तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं न तो वेदाध्यन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो अब इसे समाप्त करता हूं हे मेरे भक्त तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा ये जनार्दन आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्यन से न कठिन तपस्या से न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो हे अर्जुन जो व्यक्ति सकाम कर्मो तथा मनोधर्म के कलमत से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है जो मेरे लिए ही कर्म करता है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है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 अध्याय है प्रकृति पुरुष तथा चेतना अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए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 विनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है हे अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता हे भरतपुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है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 और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है अध्याय पंद्रह पुरुषोत्तम योग भगवान ने कहा कहा जाता है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 हे भरतपुत्र निर्भयता आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन दान आत्मसंयम यज्ञ परायणता वेदाध्यन तपस्या सरलता अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रन्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभविहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा धैर्य पवित्रता ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं हे प्रथा पुत्र दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो हे प्रथापुत्र इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं दैवी तथा आसुरी मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता उनका कहना है कि यह काम से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यो में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोग्रस्त होकर सदैव क्षणभंग वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ मैं भोगता हूँ मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है मैं यज्ञ करूंगा दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं ऐसी उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त तो हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं मिथ्याहकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईश्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं हे कुंती पुत्र ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं इस नरक के तीन द्वार हैं काम क्रोध तथा लोग प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ने त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न परम गति की प्राप्ति हो पाती है अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग अर्जुन ने कहा हे कृष्ण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 जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते लेकिन हे भरतश्रेष्ठ जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके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 और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है जो तपस्या दंबपूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत मूर्तावश आत्मपीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या इच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अवग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं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 ना शुभ कर्म से लिप्त होता है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता निसंदेह किसी भी देहदारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है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 परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है शांतिप्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मीण कर्म करते हैं वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है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 जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है अतएव हे कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा उसे तुम जानो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंडिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है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 और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ तो उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहेतर ज्ञान बतला दिया इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो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 और ना कभी होगा और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं हे प्रथापुत्र हे धनंजय क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना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 और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है क्रिश्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे